शिद्धं लिटां शिद्धं लिटां धस्य ंगात पर अंग अधिकार अंग का विशेषण अंगात इन विशेषण हो गया अंग से पर सिम एक साथ लुंग और लिट जहाँ सिम मिलेगा लुंग और लिट में धो अंगात धष्ट अंत इन इन अंगाथ यंगात का विशेषण हो गया इनत अंग से दह, दह को ढ होगा इनंता अंगात परेशान शीधम लुंगलटाम ध को ढ से ढ से आधा तो यहाँ ध्वम में लिटल कर में एधाम चक्री अगर ध्वम ध्व में ट्रिता पदर नाम टेरे हो द्वे होता है चक्री इणंत अंग से पर इण चक्री मेरी री इण में लीट लगा रहे ध को ढ तो चक्र ढे बन जाएगा ए धान चक्री ढे उत्तम प्रसोने का प्रत्यय है ईट इत इता बदान तो टेर ए हो जाएगा ए धान चक्रे और वही मही है। वही मही को ईंट होगा नहीं क्यों नहीं होगा बराधे अरे आधा तुम प्राप्त है, है? एकाज उपदेश से प्राप्त है किस सूत्र से प्राप्त है किस सूत्र से प्राप्त है मैं पूछता हुआ बोलते किस सूत्र से निश्चित कौन करेगा उसके बाद प्राप्त किस है किसके द्वारा कृषि है क्रादियों से प्राप्त नहीं है तो वही मही में ईट होगा क्या रूप बन गया धान चक्री वे धाम चक्र मे बोलो लेटा का रूप एम आम प्रत्य काल सूत्र आया था उस सूत्र से भू चक्रधाम के आगे भू धातु आने पर आत्मनिर्भर हो जाएगा क्यों नहीं होगा भू धातु कोई सरकार नियम है हाँ ये सूत्र में क्रिया कहा गया स्पष्ट है आम प्रत्यय क्रियोन प्रयोग से क्रिया धातु के लिए कहा गया भू धातु के लिए कहा गया तो भू धातु से बबूव बन जाएगा रूप बनू एधाम औषध धातु का भी अनुप्रयोग होगा आत धातु का जैसे ए धाम आस लुट लो कैर हो गया लीट हुआ लूट में क्या बने गया बनेगा तेरी सतासी लीटर से से हो जाएगा, होगा, होगा, उसके बाद हो हैं? आगे लूट प्रथम से डार हो रसा हो। लग जाएगा सामर्थ्या क्या रूप बनेगा ए बोलो एधीता, एधीतारू, एधीतारू। आ, आगे होगा? से होगा से से कोई क्विट होगा ना नहीं से कोई क्विट होगा क्यों नहीं हाँ शे सारू है तो ये किस क्विट होगा ताश को तास अर्ध धातु के है कि सोच से अर्धातु कम ताश में थास को था हो गया तास का सकार सका है दो सकार रहेगा ना क्या उसको सुना देते जो ताश तो लोप और लोप हो जाएगा एधितासे। एधितासे? एधिता से आगे साथे तास अगर आता आते साथे पिता टन प्रदान टेरे लगेगा साथे ध्वाने परिताश अग्र ध्वे हो जाएगा तास अग्र ध्वे तास के सकार को लोप हो जाएगा और तास ताश लोप लग जाएगा धीचा लगेगा क्या सोच लग गया धाधु प्रत्यय परे सस्य लोप हो सकार का लोप करेगा तो सकार का शवन होगा क्या आगे ईटे व... दितास अग्रे ई टेता प्रदान टेरे हो जाएगा ई को ए हो जाएगा एधितास अग्रे ए सूत्र ह ए ती हस्या सैती परे तास और अस धातु के सकार को हएगा हो हो पर एकार पर में एक पर में है कौन से पुरुष चल रहा है प्रत्यय क्या है, एक है हाँ, ए से आया हाँ ऐ पर उनसे स को ह हो, हो जाएगा यदि ताश के सकार को ह करो अगर ए मिला दो यदि है क्या मानेगा और वही मही में वही मही क्यूट होगा अर्धातु को नहीं है ताश को धिताश वे सकार का लोभ किस तरह से होगा महे में एधिताश महे बोलो ए लेट लकार पता आएगा क्या पता आएगा सतासी लोट लगेगा सिया होगा उसको इट होगा किसूत्र से उसका निषेध किससे होगा नहीं होगा इट हो जाएगा गुणा किस से होगा पुगन तला ऊपर से लगेगा से नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा पुण्गों तो पुण्गों तो उसे क्यों नहीं लगेगा तो अंग होने पर लगता पूर्व से अंग में एक नहीं सार्वध आर्धात्व तो लगेगा क्यों नहीं गंत नहीं तो आर्धा तात्व को सीट बुला दे आदर्श प्रत्योग कर दो पिता नहीं पता नाम टेरे ये बनेगा क्या बनेगा दिवचन यधी से अगर आताम पिता आता टेरे हो जाएगा आते यधी से अगर आते क्या सूत्र लगेगा? यार अकस्म देगा नहीं होगा क्या सूत्र गीता क्या करेगा आ को ये आस सूत्र से आधगुना लगेगा? यार पहले क्या है किसका श्यार। सबका? सप का आगे क्या है कहां से आया आधगुना लगे यार क्या रो बनेगा यदि पला क्यारू बना था आगे क्या मना आगे क्या मैंने यदि सन्ते आदेश प्रत्यय लगेगा सूत्र विशेष लगा? गुणी ये में सकार से पर नकार आदेश प्रत्यय से ऋणत्व अटकुपम सूत्र से से नकार सकार हो जाएगा नहीं। क्यों नहीं होगा बोलो ये दिश्य अंत में स है ना आदेश विदेश स हुआ आगे क्या क्या आगे ओ यो है अटमें अट में आ गया न झं तकार गुणा होना चाहिए अटकुवा लिख कर जैसा लोग में विद्वान हो गए कर में नहीं करोगे पुस्तानी यथापूर्व ये नहीं लगा करके सीधा अटको से ही कर दो न तो इतनी कर लगाने क्या जरूरत है सूत्र हस दीर्घ होता है किस सूत्र से प्राप्त है हाँ वो सूत्र असिद्ध है नश्चा पद से झली सूत्र की दृष्टि से इसलिए पहले नत्व नहीं होकर के नकार का हो जाएगा अनुसार किस सूत्र से फिर अनुसार से ही परसवन हो जाएगा परसोहन करने के बाद तो न आ गया तो किंतु अटकुपम के दृष्टि से अनुसार सही ही परसवन असिध है इसे न तो नहीं होता है भविष्य में बताया था और उसको नहीं ला उसके दृष्टि से क दिखेगा उसके दृष्टि से ध दिखेगा ये तो लोगों को समझाने के लिए बताते हैं असिध कहने से उसके दृष्टि से ना नहीं दिखेगा अनुसार दिखेगा किंतु ये नहीं लिखे उत्तर में अटकुपम दृष्टि से अनुसार से परसवन असिध है पूर्वता सिद्ध इसलिए नक तो नहीं होता है ना पहले अटकुपनुत्र नश्चा पदांत झली सूत्र की दृष्टि से असिद्ध है ये लिखा नहीं किसने पहले क्या लिखा ना नश्चा पदांत झली के दृष्टि से अटकुपावनुम असिद्ध है असिद्ध होने के कारण पहले अनुसार हो जाएगा अनुसार होने के बाद अनुसार से ही हो गया आगे फिर नौकर आया किंतु वह नकारा अभी असिद्ध होगा क्योंकि अटकुवाओं के दृष्टि से अनुसार सही ही परसवन असिध है अभी रूप बोलो एधिष्यते एधिश, क्या बोलो अतो गुणी कहीं लगा तो कहा लगा यदि श्या में अब तो नहीं लगा कहीं अब नहीं लगा यदि श्याम में लगा श्याम में अ है आगे ए है वहां में ने पर रूपा लगा अतो दीर्घ ही लगा क्या कहीं तो कितने रुपए दो, दो में और आदर्श पत्र कितने स्थान में लगा और दीच कहाँ लगा लूट लगा भी, भी नहीं लगा नहीं। लूट में लगा हि कह लगा लूट में लेट में नहीं आ, लूट लगा रू बोलो लोट लकार में ते बनता लोट लकार में ए बनने के बाद जैसे बना तो टीता बदाना टेरे सब क्या बना धत्ते बनेगा सूत्र लगे आम ए तो स्यात एक आम हो जाएगा ए धत्ते में एकार को आम करो तो क्या बनेगा एम ए धाम एलंत करू तो गलत हो जाएगा क्या बनेगा ए धाम आगे आता माने पर आतंकी तो लगता है ए बनता है ए बनेगा तो आमे तो लगा दो क्या बनेगा ए धे ताम लट में क्या बना था प्रथम पुष्प भोजन में ए धनते आमे तो लगा दो क्या बनेगा ए धन अभी क्या बनेगा ए धता एम ए धन ताम से होता है क्या रूप बना था एस में एक रूप आमे तो प्राप्त है प्राप्त है क्या सूत्र प्राप्त है क्या हाँ उसके बाद करेगा परस्य क्रमाद परस्य पर क्रमाद त्रमाद सवाभ्याम तर सर व से स पर एक को हो जाएगा व था सैम स के पर एकार है क्या हो किसको होगा एक कार को, को सौ से उनसे हो जाएगा वो और वह से पर होगा तो क्या होगा म नहीं अम और वह क्या वाहम ओ वह क्या क्या है सौ क्या वह को क्या होगा सौ क्या वह को एक होगा सौ क्या के एक सौ क्या एक ओ व होगा तो क्या था था के क्या रहेगा ए ए को क्या होगा वो फिर वह हो जाएगा सो क्या के ए को क्या होगा वो और आम किसको होगा क्या के ब रहेगा तो क्या के ए रहेगा तो ब होगा और आम किसको होगा किसके आगे हाँ वह के आगे आ, में क्या रहेगा ब के आगे ए रहेगा तो क्या होगा अम एस से रूप बना था लट लोकार में सौ के आगे में ए एक को क्या होगा तो क्या रूप बन जाएगा एम एम एम ए क्या बना था एम एम अभी एधा ऐम बनने के एधा ध्वे बना लठ में लट में क्या बना था एधा ध्वे ध्वे में ब क्या आगे ए है व क्या आगे क्या है ए को क्या होगा अम एक को हटा करके अम लिखे दो क्या रूप बन जाएगा एधा ध्व उत्तम पुरुष में क्या प्रत्यय है ई आत्म पदारण टेरे होता है ए ए ए दे बनता है ना आडुतमस पीछा लगेगा आटागम होगा ए को पहले ई को ए की सूत्र से होगा टिता ए ए होने के बाद आम ए तो प्राप्त है प्राप्त है, उसके बाद करेगा ए तई लोडोत्तम से ए ती सत लोड उत्तम के ए को ऐ हो जाएगा ए को क्या हो गया आई आठ उत्तम से पीछे आठ आगे होगा आठ होने के बाद आठ के आगे क्या है आई आ क्या आई है तो क्या रह गया सूत्र आठ फिर वृद्धि हो जाएगी क्या हो जाएगा आई ए अग्रे ऐ सप है क्या नहीं सप है कौन सा लड़का चल रहा है सप होता है सप में ओ है यार, क्या क्या सूत्र लगेगा अतोदीर्घरज आ के साथ ए रहने पर गुण अतो गुणे लगता था यहाँ ए को ऐ हो जाएगा आठ उत्तम से आठ आगम हो जाएगा सप के अगर ऐ वृद्धि हो जाएगी क्या बनेगा ए, ए दई क्या बनेगा वही मई में इकार होता है क्या सूत्र है लगता है क्या रूप बनता है एधा वे एधा मे बनाता लटर कर में आम ए तो लगा दो नहीं ए तो ई ए को कर दो क्या बनेगा यहाँ अतोदीर्घा नहीं आड़ूतम से पीछे आठ आगम होता है अतुदीर्घ नहीं लगे ऐही एधा, एधा मही आठ आगम किसको होता है वही मई को सौप है सप के पहले और सब के बाद आ है क्या आस गया आठ से चले गए दीर्घ कितने स्थान में लगा नहीं लगा एक भी नहीं लगा आठ उत्तम से पीछे कितने स्थान लगा तीन में ए तो कितने स्थान लगा तीन में लगा एधा वही एध आम क्या सोच तो लगा ए तो ऐ आमे तो कितने स्थान में लगा छः स्थान में लगा तीन चार जगह पर आमेत एध में आमेता लगा एध में आमता लगा और बाकी चार जगह में लगा आम तहा जहाँ आमेता लगा उसका रूप बोलो इसमें आमे तो लगा और आमे तो नहीं लगा कितने स्थान में कितने स्थान में प्रश्न है पांच पांच में ए तो कितने स्थान में लगा उसका रूप बोलो और कितने रूप रह गया वहा क्या सो लगा अरे बोलो ए दस समय से आदर्श लग जाएगा क्यों नहीं लगा ए ना नहीं, नहीं। इनसे पर नहीं नहीं ए ए क्या है द क्या उधर है हो गया। अभी बन गया लोट लगा बनी गया लंग लगा रहे आडू तमस से पीछे पहले आया अभी आठ आगम हो जाएगा हो जाएगा आ हजार दिनम आठ हजार देना लगेगा या तो हमसे पीछे लगेगा किसको आठ आगम होगा एध को अंकु का आठ आट तो आठ से वृद्धि हो तो, जाएगी अना टीता पदना टेरे लग जाएगा टीत यहाँ नहीं लगेगा तो रूप क्या मानेगा क्या ऐ नहीं क्या ना ऐत आताम आने के बाद आठ आगम होगा ऐ को सूत्र से आठ से वृद्धि हो जाएगी ऐ अगर आताम आतों की तो लगेगा ऐनेगा टीता आत लगे ऐत ऐम आगे ऐ तो नहीं ऐ धन क्या बनेगा आगे आगे था से था से होगा तो रूप क्या बनेगा था को से नहीं होगा था से क्यों नहीं होगा टीत में करता है ये टीत नहीं है लंगल क्या टीत नहीं है क्या रूप बनेगा अः आथा में अधे ध दम उत्तम पुरुष में क्या प्रत्यय है ये पिता पार्टे लगेगा आधगुणा लगेगा आधगुणा लगेगा सब क्या आध गुणा हो जाएगा क्या बनेगा ऐनेगा वही मही में अतु दीर्घ लगेगा ऐा मही कहाँ कहाँ लगा टीता बताना टेरे अतो दीर्घ कितने स्थान में लगा तो तो क्या रू बना ने कहा लगा ऐन तो तो और नहीं, ता नहीं तो कहीं हैं कही आदगुणी कहा लगा और तो नहीं लगा कहीं आदगुण कितने स्थान में लगा एक स्थान में हाँ और दो स्थान क्या क्या हाँ आधे ताम आधे ताम आध लगा हम्म आठ आग में कितने स्थान हुआ क्या सूत्र आठ आठ से कहाँ लगा बोल बोलो रू बोलो पुस्तक में है क्या रूप नहीं देखो बिना देखो बोलो बोलो दे दे दे दे दे दे, विधिंग आ गया है? आ गया? से आता है सूत्र लग जाएगा क्या नहीं तो ये परसम नहीं तो क्या है कि सूत्र से हुआ अन्दात गीता आत पद हम्मत्र लिंग सी ओ टू सी ऊ टू होगा सी ओ टू क्या सी प्रकार हलंतम उकार में उप उच्चारण के लिए सिय रहेगा सियन से त तो तो हो सब जाएगा तय हो जाएगा तो हे कर्त्य सप होगा सप सप होने के बाद आगे द अग्र सियहा एक सूत्र पहराया था लिंग सलोपो ये सूत्र लग जाएगा स का लोप हो जाएगा तो सलोपन पर क्या रहेगा अग्र त यकार क्या लोप होगा लोप ब्योरवली सिय का सब का अ दोनों में आदगुण क्या रूप बनेगा ए क्या बनेगा ए देखो तो ए धे पूरा सो में बन जाएगा सब का है अट का सकार लोप हो जाएगा किस सूत्र से आदगुण आद हो जाएगा आगे रूप देखना य कहाँ लोप होगा क्या नहीं होगा आतम आएगा यकार लोप होगा तो य तो में मिला दो आतम क्या बन जाएगा ए ट तेरे लगता है क्या ए ए एतम बन गया आगे आगे प्रत्येक क्या है जस्या रन। हाँ ये सूत्र है झस्य रन।, रन लिंगो झस्य रन सियाद झकन जा हो जाएगा झ है क्या झक रन पूरा हो गया झक रन यह क्या हो जाएगा लोप बीरबली हैं क्या रू बनेगा ए दे रन ये कहाँ गया हाँ ए कैसे हुआ ए क्यार कहाँ से आया आधगुण किसके साथ है शॉप के और सूट के आई ए दे रन थास में था से लगे क्या रू बनेगा देखो सरल है कुछ नहीं करना थाशों से नहीं लगे टीता हाथों ने पता तेरे टेरिन नहीं लगाना कुछ नहीं ए दे क्या बनेगा आठ जाना होता है ना नहीं, नहीं। था क्या बनेगा आता ध्वे ऐम होगा ये पुस्तक रूप देखकर पढ़ते हो क्या रूप देखा नहीं बना कर बोलो रूप तो ऐसे तो पढ़ लेते ध्वम क्या बना ध्वम ताश में क्या बना में आएगा ईट को टिता तो क्या होगा है लिंगा देशा से स्याद ईट को हो जाएगा अगर अकार का लोप के सूत्र से होगा क्या प्रू बनेगा मैया प्रयालोप हो जाएगा ए अत दीर्घ लग जाएगा नहीं, नहीं, नहीं। क्यों अदंत नहीं अदंत नहीं अदंत नहीं अदंत नहीं हैं? अदंत है यहाँ आदि नहीं है शिव टू का आगम होता है, है लिंग को शिव वही मही को हुआ अदंत नहीं प्रत्यय क्या है वही प्रत्यय है वही प्रत्यय होने पर अंगम। किसकी होगी? अध है नहीं है, है, अतु दीर्घम क्यों नहीं आदि पर में नहीं है शिव टागम हो गया क्या रूप बनेगा वही बोलो ए इजत का जो रूप सूत्रकाल आयते लेकर देखा